महामुद्रा ध्यान में आपका स्वागत है इस ध्यान विधि को रात के समय सोने से पहले करना सर्वाधिक उचित है यदि दिन में करना चाहें तो अंत में कम से कम आधा घंटा विश्राम अवश्य करें यह विश्राम अनिवार्य है अन्यथा दिन भर तंद्रा बनी रहेगी महामुद्रा ध्यान के दो चरण हैं। पहले चरण में 30 मिनट तक लातिहान होने दें, सहज खड़े हो जाएं और शरीर जैसे डोलना चाहे या जो भी मुद्रा लेने लगे उसे सहयोग दें। मन को बाधा न डालने दें, सहज बहे प्रसाद पूर्ण धीमी गतियां होती रहेंगी दूसरा चरण 15 मिनट का है घुटनों के बल वज्रासन में बैठ जाएं प्रार्थना मुद्रा में दोनों हाथ ऊपर उठा लें मुख खोलकर आकाश की ओर करके ऐसा महसूस करें कि हम ऊर्जा से भरते जा रहे हैं परमात्मा की ऊर्जा बरस रही है शरीर रूपी इस घड़े का मुख खुला है और यह परमात्मा की ऊर्जा से भरता जा रहा है दो मिनट में पूरा भरा हुआ महसूस होने लगेगा फिर दोनों हथेलियों और माथे को धरती से स्पर्श करें ऊर्जा को पृथ्वी में समा जाने दें, बिल्कुल निर्भर हो जाएं, दो बारा उठे और पुनः दोनों हाथ एवं मुख आकाश की ओर उठा लें इस प्रक्रिया को सात बार करें और अंत में अहोभाव से भरे लेट जाएं और परमात्मा की गोद में सो जाएं, पूर्ण विश्राम में डूब जाएं। ओम शांति शांति शांति जय ऊषो